ओम गीता प्रथम अध्याय श्रीमद्भगवदीता प्रथमोध्यावाच धर्म क्षेत्रे कुेत्रे समेतायुस्व माम का पाण्डवास्व वा कित संजय धिष्ट्राष्ट्र बोले हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय वाच दृष्ट् तो पांडवाने कम व्यूढ़ आचार्य मुपसंगम्य राज वचनमब्रवीद संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह रचना से युक्त देखकर गुरु द्रोण के पास जाकर कहने लगा पशेतापुत्राणार्य महतिम चमु व्यूढ़ाँ ध्रुवतपुत्रेण तव शिष्येन धीमता गुरुजी आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद द्रुपदपुत्र धृष्ट द्वारा व्यूरचना से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखी अत शुरा मे श्वासा भीमार्जुन सामुधि युधनो विराट द्रुपद्च महारथ ध धृष्ट केतुस्तान काशीराजस्जान पुरीजिकुंती भोजस् सैब्य नरपुंगव युधामन्युच्च विक्रांत उत्तम जारजवान सौभद्रो द्रौपदी सर्वजीव वहारथ इस सेना में वीर लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्यकी विराट और महारथी द्रुपद बलवान धृष्ठकेतु चेकितान तथा काशीराज एवं नरश्रेष्ठपुरजित पुरजित भोज और पराक्रमी युधामन्यो बलवान उत्तम सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं अस्माक विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञाथम तान ब्रवीमित हे द्विजोत्तम हमारे पक्ष के भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेना के नेता हैं भव से कर्णस् कृप्चय अस्वस्थाँ विकर्णच सोमदत्तीस्त स्थ आप पितामह भी कर्ण और रणविजयी कृपाचारी वैसे ही अस्वस्था विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरीश्रवा अने बहवः चूरा मदर्थे त्यक्त नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा इसके सिवा अन्य भी बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं जो कि नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण करने वाले और सब के सब युद्ध विद्या में निपुण हैं अपर्याप्त तदस्मा कम्बल भीस्मा भीरक्षित पर्याप्त तदमे तेषा भीमा भीरक्षित ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है अनेसुच सर्वेशु यथा भागमस्थिता भीष्मेवा भीरक्षन तो भवतः सर्व एवहि अतः आप लोग सब के सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहे तस् संजयन हर्षम गुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम्बृद्योच्च शंखम दमो प्रतापवान इसके बाद गुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गर्जन कर शंख बजाया यत शंख पुणवा सहशवाभ्य सब्दस्तुमलोत फिर एक साथ ही शंख नगारे ढोल मृदंग और रण आदि बाजे बजे वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ततः युक्त महति संदने स्थित पांडव से दिव्यौ शंख प्रदम तो फिर सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख वजाए पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दौ महाशंखम भीम श्री कृष्ण ने पांच जन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया भयानक कर्मकारी विकोदर भीम ने पौंड्र नामक अपना महान शंख वजाया अनत राजीपुत्रो युधिष्ठि नकु सहदेव सुघोष मणिपुष्पकुती राज युधिष्ठि ने अनत नकुलने सुघोष और सहदेवने ने नाम वाला शंखवजाया काश्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ धिष्टधुम विराट सात्क ध्रुपदो द्रौपदी या चर्वश पृथ्वी पते सौभद्रश महाबाहू शंका दमो पृथक हे पृथ्वीनाथ महाधनुधारी काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टुम्न और विराट अजय सात्विकी द्रुपद और द्रौपदी के पाँचों पुत्र तथा महाबाहू सुभद्रापुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए सघोषो धातराष्ट्रनी व्यधारियत नमस् पृथ्वीयन वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा अस व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत् शनुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेश तदाक्यम इदमाह मही पते अर्जुनवाच सैन्य सापे रहापये च्युत जवेताे हम जो कामान्थिता कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन ऋणस मुद्दमी हे पृथ्वीनाथ फिर उस चलाने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सजकर कर डटे हुए नेत्राष्ट्रपुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगा कि हे अच्युत जब तक मैं इन खड़े हुए युद्ध जुद। युद्ध इच्छुक वीरों को भली भांति देखूँ कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए यो समान भेखे हम या ए तेत्र धारत दुर्बुद्धे युद्धे प्रियव मेरी यह प्रबल इच्छा है कि दुर्मति दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं भली प्रकार देखूँ संजय उवाच एव मुक्त ऋषि केशो गुढ़ के नारत सेनोभ्योर्म्ये स्थापित्वार भीष्म्रोण प्रमुखता सर्वेशा च महीक्षिताम वाच पार्थ पश्चितान संवेतान कुरु नितिन संजय बोले हे भारत निद्राजीत अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उत, उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य की तथा अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले हे पार्थ इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख तत्रपश्य स्थिता पार्थ पितृन पिता महां आचार्या भ्रातृन्त्रा पौत्रा सकी शसुरा सुहृदेनोभर तमीक्ष स कौंते सर्वान्धून वस्थिता कृपया परसीद नीदमब्रवीद दृष्टव सजनमीजुष समुपस्थित शीद अंतिम गात्राणी मुखम च परिशुष्य थे वे मेरो मह जायते फिर वह प्रथापुत्र अर्जुन वहाँ दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ चाचों को दादों को गुरुओं को मामों को भाइयों को पुत्रों को पौत्रों को मित्रों को ससुरों को और सुहृद वर्ग को देखने लगा वहाँ उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिरकर कर वा कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा हे कृष्ण सामने खड़े हुए युद्ध इच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं मुख सूख रहा है मेरे शरीर में कंप और रोमांच होते हैं गांडीव संसते हस्तात्व परिद्यते न च शक्नो व्यवस्था तुम भ्रमती व च मे मन गांडी धनुष हाथ से खिसक रहा है त्वचा तो बहुत जलती है साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है अधिक क्या मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ नहीं हूँ समर्थ नहीं हूँ निमित्ता चपश्या विपरीता निकेश श्रेयो न पश्या हवा स्वजन हे केसव इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं युद्ध में अपने कुल को नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता ना कांखे ना किम न कांखे कृष्ण न चराज्यम सुखा च गोविंद किम भोग जीवित ना हे कृष्ण मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ हे गोविंद हमें राज्य भोग से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है ये कांक्षित नो राज्य भोगासखा चुता युद्धे प्राणचत्वादना च आचार्या पितरपुत्रा सतम मातुला ससुरा पौत्राशला सम्बन्धिस्थ था हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इष्ट है वे ये हमारे गुरु ताऊ चाचा लड़के दादा मामा ससुर पोते साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं हन तुम इच्छा घृपी अब त्रैलोक्य राजस्य से हेतु तो किमनो वही कृत हे मधुसूदन मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता फिर जरा सी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है निहत्यथार्थ राष्ट्र का प्रीति सार्जना पापमेवाश्रयी दस्मा हितायि हे जनार्दन इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी प्रत्युत इन आताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा तस्मा हावय हंतुम धातराष्ट्रांश बांधवान् स्वजनम भी कथम भत्वा सुखिन श्याम माधव इसलिए हे माधव अपने कुटुंबी पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे यद्यप्ये ते न पश्यंती लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दो यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है ऐसे ये कौरव जनित दोष को और मित्रों के साथ वैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं कथम न गेयमस्म पापादस्मावर्ति कुलक्षत दोषम प्रपश्य जनादन तो भी हे जनार्दन जनादन कुलनाशजन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए कुलक्षये कुलक्षणश्य कुलधर्माशनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है अधर्मा भी भवात्त कृष्ण प्रदुष्य कुल स्त्रिय स्त्री सुदुष्टा जायते वर्णशंकर हे hey कृष्ण इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं हे वाष्णे स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है संकरो नरका जुलाघ्नाम कुल, कुल से पतंति पितरोाम लुप्त पिंडोदक क्रिया वह वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है क्योंकि उनके पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं दो दोष ही रहते ही कुलघ्नाम वर्णसंकर कारक उद्यंते जाति धर्मा कुलधर्माश शाश्वत इस प्रकार वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुल कुलघातियों के सनातन कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं उस कुल धर्म मनुष्याण जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीतुमा हे जनार्दन जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्यों का निसन्देह नरक में वास होता है ऐसा हमने सुना है अहोब महत्प कर्तुम व्यवसिता भयम यद्राज्य सुख लोभे नं तुम स्वजन मध्यता अहो शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं यदि मा प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणेय धारतराष्ट्रारले हन्य स्तन क्षेम तरम भवे यदि मुश्शस्त्रहित और सामना न करने वाले को ये सस्यधारी धित्राष्ट्रपुत्र दुर्योधन आदि रणभूमि में मार डाले तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है संजय उच एवक्ता अर्जुन संखे रथोप्य उपावि विश्य ससरम चापम शोक संविघन महानस संजय बोले उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर पहले सैन्य देखने के लिए जहाँ खड़ा हुआ था वहीं बैठ गया इतम्भार शतहाँ चहिताया वैयाचक्याषम पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीताच उपनिष्यसु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्री श्री कृष्णाजुन संवाद अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम